संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व भीष्म जी का प्राण त्याग और धृतराष्ट्र आदि के द्वारा उनका दाह संस्कार कौरवों का गंगा के जल से भीष्म को जलांजलि देना गंगा जी का प्रकट होकर पुत्र के लिए शोक करना और श्री कृष्ण का उन्हें समझाना वैश्यंपायन जी कहते हैं जन्मेजय समस्त कौरवों से इस प्रकार कहकर शांतनु नंदन भीष्म जी कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे तदनतर वे मन समाहित प्राण वायु को क्रमशः भिन्न भिन्न धारणाओं में स्थापित करने लगे इस तरह यौगिक क्रिया के द्वारा रोके हुए महात्मा भीष्मी के प्राण क्रमशः ऊपर चढ़ने लगे उस समय वहां एकत्रित हुए सभी संत महात्माओं के बीच एक बड़े आश्चर्य की घटना घटी व्यास आदि सब महर्षियों ने देखा कि शांतनु नंदन भीष्म का प्राण उनके जिस जिस अंग को त्याग कर ऊपर उठता था उस, उस अंग के बाण अपने आप निकल जाते और उनका घाव भर जाता था इस प्रकार सबके देखते देखते भिष्म जी का शरीर क्षण भर में बाण से रहित हो गया यह देखकर भगवान श्री कृष्ण और व्यास आदि महर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ भिष्म जी ने अपने देह के सभी द्वारों को बंद करके प्राण को सब ओर से रोक लिया था इसलिए वह उनका मस्तक अर्थात ब्रह्मरंध फोड़कर आकाश में चला गया उस समय देवताओं ने धुंध भी बजाई और फूलों की वर्षा की सिद्धों तथा ब्रह्मियों को बड़ा हर्ष हुआ वे विष्णु जी को साधुवाद देने लगे विष्णु जी का प्राण उनके ब्रह्मरंद्र से निकलकर उल्का की भांति आकाश की ओर उड़ा और क्षण में विलीन हो गया इस प्रकार भरतवंश का भार वहन करने वाले शांतनु नष्णु जी काल के अधीन हुए तदनंतर बहुत से काष्ठ और नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य लेकर महात्मा पांडव विदुर और युष्यु ने चिता तैयार की और बाकी लोग अलग खड़े होकर देखते रहे तत्पश्चात युद्ठिर और विदुर जी ने भीष्मी को चिता पर चुलाकर उन्हें रेशमी वस्त्रों और फूलों की मालाओं से ढक दिया उस समय युष्यु ने उनके ऊपर छत्र लगाया भीमसेन तथा अर्जुन फेद चंवर और व्यजन ढुलाने लगे माध्री कुमार नकुल और सहदेव ने पगड़ी हाथ में लेकर भिष्म के मस्तक पर रखे कुरुकुल की चया के पंख लेकर चारों ओर से उन्हें हवा करने लगी फिर पांडवों ने विधि पूर्वक समयोचित पितृमेध किया और भीष्म के शव का संस्कार करते हुए अग्नि में बहुत सी आहुतियां डाली उस समय सामवेद के विद्वान ब्राह्मण शाम करने लगे और धृतराष्ट्र ने चंदन की लकड़ी तथा सुगंधित वस्तुओं से भीष्म के शरीर को आच्छादित करके उनकी चिता में आग लगा दी आदि सब कौरवों ने उस जलती हुई चिता की प्रदक्षिणा की इस प्रकार भीष्म जी का दाह संस्कार करके समस्त कौरव अपने कुल की स्त्रियों को साथ लेकर ऋषि मुनियों से सेवित परम पवित्र भागीरथी के तट पर गए उनके साथ महर्षि व्यास देवर्षि नारद असित देवल भगवान श्री कृष्ण तथा नगर निवासी मनुष्य भी थे वहां पहुंचकर सब लोगों ने विधि पूर्वक महात्मा भीष्म को जलांजलि दी उस समय अपने पुत्र भीष्म को जलांजलि देने का कार्य पूरा हो जाने पर भगवती भागीरथी जल के ऊपर प्रकट हुई और शोक से विकल हो कौरवों से रो रोकर कहने लगी प्रिय पुत्रों मेरी बात सुनो भीष्मित सदाचार से संपन्न थे उनकी बुद्धि बड़ी पवित्र थी और उनका जन्म भी बहुत उत्तम कुल में हुआ था वे कुरुकुल के वृद्ध पुरुषों का सत्कार करने वाले और अपने पिता के बड़े भक्त थे उन्होंने अपने जीवन में महान व्रत का पालन किया था जमदग्नि कुमार परशुराम जी भी अपने दिव्य अस्त्रों के द्वारा उन्हें परास्त नहीं कर सके थे किंतु वे ही महापराक्रमी भीष्म शिखंडी के हाथ से मारे गए यह कितने दुख की बात है अवश्य ही मेरा हृदय पत्थर का बना हुआ है तभी तो अपने प्यारे पुत्र को जीवित न देखकर भी यह फट नहीं जाता काशीपुरी के स्वयंबर में समस्त क्षत्रिय राजा एकत्र हुए थे किंतु भीष्म ने अकेले ही उन सबको जीत कर काशीराज की कन्याओं का अपहरण किया था हाय, बल में जिनकी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है उन्ही को शिखंडी के हाथ से मारे गए सुनकर आज मेरी छाती क्यों नहीं पड़ जाती ओह जिन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करके पर भी अनायास ही कष्ट में लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा कल्याणी तो धैर्य धारण करो शोक त्याग दो तुम्हारे पुत्र भीष्म जी अत्यंत उत्तम लोक में गए हैं इसमें तनिक भी संदेह न, न, न करो देव महा वसु थे वशिष्ठ मुनि के हिसाप से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए उन्होंने सम्रांगण में क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध किया था वे अर्जुन के द्वारा मारे गए हैं शिखंडी के हाथ से उनकी मृत्यु नहीं हुई है देवी तुम्हारे पुत्र कुरुश्रेष्ठ भीष्म तथा तो हाथ में धनुष बाल लिए रहते उस समय साक्षात इंद्र भी उन्हें मारने में समर्थ नहीं हो सकते थे वे तो अपनी इच्छा से ही शरीर त्याग कर दिव्य में गए हैं संपूर्ण देवता मिलकर भी युद्ध में उन्हें मारने की शक्ति नहीं रखते थे इसलिए के लिए शोक न करो वे के स्वरूप को प्राप्त हुए हैं उनकी चिंता छोड़ दो वे संपायण जी कहते हैं जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण और व्यास ने जब इस प्रकार समझाया तो नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी शोक छोड़कर पानी में उतर गई और श्री कृष्ण आदि सब लोग गंगा जी का सत्कार करके उनकी आज्ञा ले वहाँ से लौट आए अनुशासन पर्व समाप्त